पेशे से पे ऑलोपैथिक डॉक्टर हैं और वर्तमान समय में आप रमा कुमारी का जो शांतिवन परिसर है अकेडमी है उसे देखने के लिए आए व परिवार तो बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर अमर राजकोले जी डॉक्टर अमर राजकुल्ले सर अपने बारे में बताइए हमारे सभी श्रोताओं को जी मैं अपना प्राइवेट प्रैक्टिस करता हूँ क्लिनिक चलाता हूँ और इसके साथ ही एक ऑर्गेनिक खेती का साइड उपक्रम भी करता हूँ जो कि लोगों को विष खेती की तरफ ले जाए जिसमें बिना बिना यूरिया और बिना की जो है फूड लोगों के लिए अवेलेबल हो पाए। तो बिना फर्टिलाइजर के आप ये ऑर्गेनिक फार्मिंग कर रहे हैं? जी। कितना टाइम हो गया? पाएंगे दौर में तो आई वॉज इन द फेवर ऑफ ऑल द फर्टिलाइजर्स ऑल द केमिकल एंड टॉक्सिक थिंग्स कि जो भी toxicity आम तौर पर सभी किसान यूज करते हैं इन द मीन वाइल मेरे पिताजी और हमारा पूरा परिवार जो है संत कबीर के विचारधारा से प्रभावित है और संत कबीर के जो है कबीर पंथ के हम लोग जो है उसमें सरेंडर हैं तो इसके बावजूद भी हुआ यूँ कि मेरे पिताजी को कुछ सालों पहले एक मुश्किल सिचुएशन से गुजरना पड़ा और वो था माउथ कैंसर तो जैसे ही ये सब चीज़ों का अध्ययन करने के बाद पता चला कि ये सब इन केमिकल और इस टाइप के जो टॉक्सिक इंसेक्टिसाइड्स और पेफ्टीसाइड्स से इन्हीं की वजह से ये हो रहा है तो फिर वो सब कॉन्सिक्वेंसेस झेल लिए हमने परिवार ने भी किया पिताजी उसके बाहर आ गए ऑपरेटिव और वो सब सभी चीज़ें ओके हो गई है उसके बाद में लेकिन वो मेरे दिमाग में एक बात चलती रही कि मैं मेडिकल प्रैक्टिशनर होते हुए काफ़ी सारे मरीज़ों का इलाज कर रहा हूँ लेकिन इलाज से पहले प्रिवेंशन भी एक चीज़ है तो कुछ चीज़ों को इलाज से पहले ही दुरुस्त करने के लिए कोई उपाय जो है उसको थोड़ा ढूंढने की मैंने कोशिश किया और इस पर थोड़ा रिसर्च करके पता चला कि ये शायद फॉर्चुनेटली हमारे खुद के घर की खेती थी तो मैंने उसमें एक्सपेरिमेंट किया कि कम से कम अपने परिवार के लिए अनाज ऐसा उगाया जाए जी जी <laughs> जी डॉक्टर साहब बहुत ही अच्छी बातें आपने बताया आशा करूँगा हमारे सभी श्रोताओं को भी बड़ा अच्छा लग रहा है आपकी बातें सुनकर निश्चित तौर पर आपने बहुत ही अच्छा काम किया विषमुक्त खेती शुरू की आपने ऑर्गेनिक फार्मिंग शुरू किया अब ये चाहे आपकी अपने अंदर की बात हो या पिताजी के कैंसर की, की वजह से आपको और ज़्यादा मोटिवेशन मिला और कहीं ना कहीं लगा कि जहर से हम जहर के कारण ही हमारे शरीर में बीमारियां आती हैं और ज़हर मुक्त खेती अगर हम करते हैं तो हम हेल्दी रह सकते हैं तो इसी बात को लेकर आप बहुत ज़्यादा प्रेरित हुए और इन चीज़ों को करने लगे अच्छा मेडिकल फील्ड में आपका कैसे आना हुआ ये हमें बताइए मेडिकल फील्ड में बचपन से ही जैसे फैमिली की इच्छा थी कि आप इस जो है इस ज़्यादा मेहनत वाले काम काज से बचिए और थोड़ा अपने अध्ययन में ध्यान दीजिए तो इसी तो तरीके से हमारे घर में इससे पहले पूर्व जो है ज़्यादा बड़ी शिक्षा दीक्षा तो किसी ने ली नहीं थी लेकिन फिर उसके बावजूद मैंने फिर थोड़ा कोशिश किया और फिर मेडिकल इंट्रेंस के थ्रू जो अपना मेडिकल ग्रेजुएशन किया उसके बाद डिप्लोमा पोस्ट ग्रेजुएशन किया और उसके बाद खुद की प्रैक्टिस शुरू की अच्छा मेडिकल फील्ड में आगे बढ़ने के लिए सबसे ज़्यादा मदद आपको किनका मिला परिवार से परिवार से निश्चित तौर पर जो है मेरे पिताजी का सबसे ज़्यादा सहयोग रहा कि किसी बात के लिए उन्होंने कभी मुझे रोका टोका नहीं कि भाई आप अपना जो करना चाहे वो जहाँ जैसे हम किसी को पंछी को धागा बंध देते हैं कि उसकी लिमिट उसको खुद को जज कर नहीं सकता लेकिन ऐसा उन्होंने कभी नहीं किया उन्होंने मुझे हर बार सपोर्ट किया एंड ही ही विल्स ही वांट्स मी टू तो बी फ्लाइड वह तो आप अपने तरीके से फ्लाई करो और, और जी जी जो चुनना है वो चुनो इसी तरीके से फिर इस फील्ड में आना जी जी डॉक्टर अमर जी मैं चाहूँगा ब्रह्मा एकेडमी के बारे में जो अभी आपने देखा इसके बारे में बधाइए ब्रह्मा कुमारी की बातें जो है इस छोटी सी मुलाकात में बयान करना काफ़ी मुश्किल काम है क्योंकि इतनी भव्यता और इतनी दिव्यता तो ये ये साधारण मनुष्य की कल्पना से परे है यहाँ का भवन निर्माण यहाँ का अनुशासन और यहाँ की जो व्यवस्थाएं हैं जो बड़े से बड़े जो मैनेजमेंट स्किल्स है उसके आगे इसके आगे फीकी है वो सब और ये सब देख के प्रभावित तो निश्चित हुआ हो और जो डेप्थ ऑफ स्पिरिचुअल साइंस है उसके बारे में भी जान बहुत ज़्यादा खुशी हुई है कि आज हमारे इंडिया के जो भारतीय होने के जो गर्व महसूस करने वाली एक बात हुई है कि जहाँ काफ़ी सारे लगभग ऑल ओवर ग्लोब के मैंने यहाँ विदेशी सैलानी सैलानी तो नहीं कह सकते वो डिवोटीज़ ही थे कि जो कितने सालों से ब्रह्म कुमारी से जुड़े हैं और अपने देश में जो एब्रॉड में उनका सेंटर चला रहे हैं और उनसे मुलाकात करके मुझे बहुत ही अच्छा लगा और एक एक तरीके से गर्व महसूस हुआ क्योंकि यहाँ पे श्री दिलीप भाई राजकुले मीडिया डिपार्टमेंट से जो है उन्होंने मुझे आमंत्रित किया तो मैं इतना उनके लिए शुक्रगुजार हूँ कि मैनी फॉर थैंक्स फॉर दिम बिकॉज इट वॉज़ अनएक्सपेक्टेड थिंग्स टू गेट इनसाइड दिस कैम्पस पहले तो बातें बाहर से जो सुनते थे वो कुछ अलग होती थी लेकिन अंदर आने के बाद जो मैंने यहाँ का और जो पॉजिटिव वेवलेंथ यहाँ पर महसूस किया तो वो आपके प्रश्न के शब्दों में समाना संभव नहीं जी जी जी डॉक्टर अमर जी बहुत ही सुंदर बातें आपने बताया और निश्चित तौर पे आप ब्रह्मा कुमारी के इस अनुभव को आ, अन्य लोगों तक भी ज़रूर बताएंगे और यहाँ जो आपने अनुभव किया एक बहुत ही सुंदर अनुभव आपने साझा किया है और मैं चाहूँगा कि जैसे हर डॉक्टर या किसी भी डॉक्टर से हम जब इंटरव्यू में बात करते हैं और उन्हें संगीत के बारे में पूछते हैं तो बड़ा इंटरेस्टिंगली वो चीज़ें बताते हैं उनकी रुचि रहती है संगीत के बारे में तो मैं चाहूँगा आपकी रुचि कैसा है संगीत को लेकर और किस तरह से आप संगीत के साथ जुड़े हुए हैं जी संगीत के प्रति तो रुचि है ही जो बचपन से एक मेरा सपना था कि मैं पियानो प्ले करूँ और जिसको मैंने अपने मेडिकल करियर के कुछ सालों बाद उसकी क्लासेस करके मैंने उसको हासिल भी किया है जी जी तो डॉक्टर लगे हाथ एक हाथ जो आपका पसंदीदा गीत है उसे गुनगुनाइए सिर्फ दो लाइन मैं जिंदगी का साथ निभाता चला गया हर फिक्र को धुएँ में उड़ाता चला गया इतना स्पिरिचुअल गाना है ये कि जिसमें आप अगर सोचेंगे कि शायद ये गाना है या भजन है ऐसा लगेगा क्योंकि बॉलीवुड वालों ने शायद अलग तरीके से बनाया उनकी भावना क्या रही होगी जो राइटर है उनकी लेकिन आप इसमें देखेंगे कि जी जी मोटिवेशनल जी जी बिल्कुल मोटिवेशनल है कि जैसे आपने जो मिल गया उसी को मुकद्दर समझ लिया और जो खो गया मैं उसको भुलाता चला गया कितनी बड़ी बातें इसमें कही गई निश्चित तौर पे जब हम संगीत से जुड़ते हैं तो हमारी मनोभाव सकारात्मक हो जाते हैं और सबके लिए हम अच्छा सोचने लगते हैं और निश्चित तौर पे हमारा जीवन बेहतर होने लगता है तो मैं चाहूँगा डॉक्टर साहब अब जाते जाते अपने परिवार के बारे में बताइए और हमारी सभी श्रोता बंधुओं को एक छोटा सा मैसेज क्या देना चाहेंगे आप देखो परिवार के बारे में मैं आज मेरे पत्नी के साथ में आया हूँ जो कि हर चीज़ में कंधे से कंधा मिलाकर बल्कि एक कदम आगे मेरे से है जो यहाँ मुझे सपोर्टिव है और बच्चे भी साथ में हैं जो लड़की है जो थर्ड ईयर बीटेक में पढ़ती है जो महाराष्ट्र नासिक में है और लड़का जो अभी टेंथ जो है दिल्ली बोर्ड से उसने टेंथ का एग्ज़ाम दिया है अभी तो इन लोगों को भी इंस्टीट्यूट ऑफ जो है जो नॉर्मल टूरिज़म के अलावा जो स्परिचुअल टूरिज़म का जो अनुभव हुआ है बच्चों को वो इतना ज़्यादा प्रभावशाली हुआ है कि वो भी खुद गदगद हो गई उसी चीज जी जी एक मैसेज क्या देना चाहेंगे आप सभी को जी देखिए मैसेज देने जितना तो मैं बड़ा हूँ नहीं लेकिन आपने अभी पूछ ही लिया है जीवन की जो सार्थकता है वो इसी में है कि आप अपने इष्ट से जुड़े और आपके जहाँ से आपका आगमन हुआ है जो निज स्वरूप है जो स्वस्वरूप है उसकी तलाश में और उसके मार्गक्रमण में आप आगे बढ़ते रहिए वही जीवन की उत्तम सार्थकता है और जो बाह्य पदार्थ है काम क्रोध लोभ मोहादि उनको थोड़ा सा परे करके ऊपर उठने की कोशिश करेंगे तो निश्चित ही आपका जीवन मंगलमय हो जाएगा चलिए डॉक्टर अमर राजकुल सर बहुत ही सुंदर बातें आपने बताई अपने अनुभवों के और सार्थक अनुभव आपने शेयर किया है निश्चित तौर पे हमारे सभी श्रोता बंधुओं को भी आपके द्वारा मोटिवेशन मिल रहा है और जैसे कि आपने अपने जीवन के अनुभवों से हमें लाभ दिया और मैं चाहूँगा कि आपके अनुभव से हमारे श्रोता बंधु भी काफ़ी कुछ सीख रहे होंगे और अपने जीवन को भी ऐसी ही एक सुंदर यात्रा में ले जाने के बारे में सोच रहे होंगे तो मैं चाहूँगा कि आप सभी भी एक बार अगर टूर बनाते हैं तो राजस्थान में माउंट आबू और आपू दर्शन का ज़रूर बनाइए जिससे आप भी डॉक्टर अमर जी की तरह अनुभव करेंगे और एक बार फिर से डॉक्टर अमर जी का बहुत बहुत धन्यवाद उनके परिवार को बहुत बहुत शुभकामनाएं और दिलीप भाई को भी बहुत बहुत शुभकामनाएं चलिए जाते जाते मैं उसी गीत की तरफ आपको ले चलता हूं जो गीत उन्होंने याद किया और मैं चाहूँगा कि आप आनंद उठाएं और इसी तरह खुश रहें सलाम नमस्ते खमा सा जय हिंद जय जै भारत ओम शांति मैं जिंदगी का साथ निभाता चला गया फिक्र को दुवे मयुड़ाता चला गया हर फिक्र को धुएं मयूड़ा बर्बादियों का सौग मनाना फजूल था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 खो गया मैं उसको भुलाता चला गया हर फिक्र को धुएं मम और खुशी में फर्क ना महसूस हो जहा गम और खुशी में फर्क न महसूस हो जहा न महसूस हो जहाँ न महसूस हो जहा मैं दिल को उस मकाम पिला था चला गया मैं दिल को उस मकाम पिला था चला गया जिंदगी का साथ निभाता चला गया हर फिक्र को धुम्हें में उड़ाता चला गया